भावार्थ हे अग्नि तू ही उत्तम दाता तथा चीन न होने वाला है इसलिए सब तेरी इस्तुति करते हैं तू ही सूर्य एवं विद्युत के रूप में बादलों को अपनी किरणों से विद्युद करके पानी बरसाता है इसी कारण सब मनुष्य तुझे अच्छी प्रकार प्रकाशित करते हैं तू भी आलस से रहित होकर हमारी हवियों को देवों जिससे उत्तम उत्तम तथा मधुर साम वंत्रों का गान किया जाता है, ऐसे यज्ञों में हम तुम्हें प्रज्ञित करते हैं। तुम हमारे घरों में सदैव रहो, कभी हमारे घर को छोड़कर न जाओ। तुम ही मानवों का हित करने वाले हो, भावार्थ, हे अग्नि, तू शत्रुओं को संताप देने वाला, प्रजाओं का पालक, कभी उपासक का घर � अत्यंत पूज्य अतः हमें बलशाली बना कि हम में राक्षस तथा पीड़ादायक शत्रु रोग आदि ना घुस सकें साथ ही भुखमी आदि दुर्दैव भी दूर रख एक शस्त्रम सुक्तम भावार्थ वह इंद्र हमारे द्वारा पत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से की गई स्तुति को सुनें वह बलशाली एवं ऐश्वर्यशाली इंद्र यज्ञ में बैठकर हम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 भावार्थ हम इंद्र को सोम यज्ञ में मित्र बनाते हैं क्योंकि वह इंद्र ना पापी है ना निर्धन है और ना अयक्षील है मनुष्य पूर्ण शाली धनवान तथा आस्तिक मानों को ही अपना मित्र बनाए भावार्थ युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले रिण को दूर करने वाले ना दबने वाले उग्र वीर को अपने पक्ष में ल भावार्थ हे इंद्र जहाँ से हमें भय होता है वहाँ से हमें निर्भय कर अपने संरक्षण में हमें बलशाली कर द्वेश करने वालों और हिंसकों को पराजित कर भावार्थ हे इंद्र तू यज्ञ करने वाले के ऐश्वर्या और घर को अधिक बढ़ाता है इसलिए सोम यज्ञ करने वाले हम तुझे अपनी मदद के लिए बुलाते हैं भावार्थ वह इंद्र सर्वग्य सभी शत्रुओं को मारने वाला श्रेष्ठों का पालन करने वाला होने से हमारे लिए स्वीकरणीय है वह हममें से जो श्रेष्ठ तथा मध्यम वीर हों उनकी रक्षा करें भावार्थ हे इंद्र तू सब शत्रुओं से हमारी रक्षा कर देवी आपत्ति को हमसे दूर कर असुरों के हथियार हमसे दूर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 भावार्थ हे इंद्र जो सोमरस देकर तेरा आदर करते हैं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 たぶんデヴォーネ・バルイヴァン・ブディコ・ダハランキア इंद्र के नियमों का अनुकरण करने से बल एवं बुद्धि प्राप्त होते हैं। भावार्थ हे इंद्र, जिस शक्ति एवं बल से तूने वितर का बद्ध किया, उस उत्तम बल की मैं यज्ञ में प्रशंसा करता हूँ, तथा तेरे उत्तम कल्याणकारी धन को प्राप्त करना चाहता हूँ। भावार्थ सभी प्राणी तथा काल इंद्र के वश में हैं, वह जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कार्य करता है, वह सब जगह यशस्वी होता है। भावार्थ, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, यज्ञ करने वाले मनुष्य तेरे सुख में रहते हुए तेरे बल को बढ़ाते हैं, तथा तेरे कार्य को भी बढ़ाते हैं।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 भावार्थ इंद्र को प्राप्त करने का मार्ग देवों एवं मनुष्यों में सबसे पहले मननशील ज्ञानी ने ही ज्ञात किया वह इंद्र प्राचीन तेजस्वी प्रशंसा के योग तथा ज्ञानी हैं भावार्थ वह इंद्र ज्ञानियों को बढ़ाने वाला तथा इस्तुति करने वालों को सुख देने वाला है उसने अंगिरा ऋषियों के लिए गाएं प्रदान バーワैं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 ハワーフ、ヘシュー・ウィール・インド、ヤギケ・パーラッド、アウト・テジ・セ・ユクト、テリー・ハム・ストゥティカルティヘン、テリサハイタ・ププタ・カッケ、ハム・シャトルウォパラジェッカレン。 भावार्थ बलवान इंद्र रुद्र वर्षा करने वाले बादल और अन्य देव आपत्ति के समय हमारी रक्षा करें चतुहस्तचतम सुप्तम भावार्थ हे इंद्र तेरा कोई शत्रु नहीं है तू ज्ञान से देश करने वालों को तथा कंजूसों का नाश कर भावार्थ हे इंद्र तू निकाले गए तथा न निकाले गए सभी प्रकार के सोम रसों का स्वाम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 तू इसे पीकर प्रसन्न हो और उस आनंद या उत्साह को प्राप्त करके तू शत्रुओं का संहार कर